थर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के प्रथम प्रश्न पर चर्चा हो रही है प्रशम प्रकरणस्थ आठ कंडिकाओं तक की चर्चा हो चुकी है इसमें तीसरी में कबंधी का प्रश्न है छह ऋषियों में से जो कबंधी कात्यायन नाम के ऋषि हैं, उनका प्रश्न है कि यह प्रजा किससे उत्पन्न होती है चतुर्थ चतुर्थकंडिका से उत्तर देना प्रारंभ किया आचार्य विपलाद जी ने स्थूल संसार की उत्पत्ति विषयक प्रश्न है इसलिए बताया जा रहा है कि स्थूल प्रपंच का कारण प्रजापति है पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ की अंग्रह उपासना तथा वाणाश्रम विहित तो कर्म का समुच्चे अनुष्ठान जिसने किया है वह और इस कल्प में ईश्वर के द्वारा हिरण्यगर्भ के रूप में जो सृष्ट है ईश्वर की प्रथम संतान है वही संसार के इस कल्प के सदस्य रूप प्रजा का निर्माण करने की इच्छा से एक मिथुन को उत्पन्न करता है नामक। तो रई प्राण नामक मिथुन में से रई शब्दित अन्न भी और प्राण शब्दित आदित्य भी सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है इसे बताया गया पांचवी कंडिका से लेकर के सातवीं कंडिका तक ब्राह्मण भाग ने और आठवीं कंडिका में बताया गया कि जो ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ है प्राण शब्दित आदित्य का सर्वात्मत्व वह मंत्र से भी वर्णित है पार्थवी कंडिका है वह मंत्रात्मक आदित्य की सर्वरूपता को बताने वाली अब ये जो रई तथा प्राण रूप एक मिथुन बताया और वह सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है यह बताया इसका उपसंहार भगवान भाष्यकार चासो चंद्रमा मूर्ति अन्नम इत्यादि से करता है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार की स मिथुनम उत्पादय उपस तो स मिथुनम इस वाक्य से बताया गया था मूल श्रुति में कि प्रजाप काम प्रजापति ने मिथुन को उत्पन्न किया तो इस वाक्य से उपक्रांत जो मिथुन है उसका उपसाशो चंद्रमा इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। और इस वाक्य का सर्वम यहा तक एक वाक्य है भाष्य में यश चाशो चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्ति प्राणु अत्ता आदित्य तदुनम सर्व इसका अन्वय बताया टीका में टीकाकार ने यसो चंद्रमा यमूर्त यस प्राण तदक मिथुनमें सर्वात्मक अन्वय तोयेजो शब्दितो चंद्रमा और प्राण शब्दितो अत्ता आदित्य है ये दोनों मिलकर के एक मिथुन है और वह मिथुन सर्वात्मक है ये अभी तक बताया गया अब कथम प्रजा करीष्यत इसका उत्तरण लिखते हैं टीका में टीकाकार कि ये तो मैं बहुधा प्रजा उक्तम तत्कन प्रकारण पृछति कथम तो रई प्राणात्मक मिथुन को उत्पन्न करने का अभिप्राय प्रजापति का था कि यह रई प्राण रूप मिथुन मुझे अपेक्षित अनेकों प्रकार की प्रजा का निर्माण करेंगे इस अभिप्राय से वो रई और प्राण को उत्पन्न किया था हाँ। तो प्रजापति का यह अभिप्राय इस मिथुन से किस प्रकार संपन्न होता है ये पूछा जा रहा है कथम प्रजा इति तो रई प्राण प्रजापति को अपेक्षित प्रजा का निर्माण किस प्रकार करता है ये पूछा गया। अब उच्चते इत्यादि से बताया जा रहा है इस प्रकार को मिथुन प्रजापति के अपेक्षित प्रजा का निर्माण जिस प्रकार से करता है वह प्रकार बताया जा रहा है उसका उच्चते भाष्य में प्रतिज्ञा है प्रजापति की अपेक्षित प्रजा का निर्माण जिस प्रकार से करता है वह प्रकार हमारे द्वारा बताया जाता है हमारे द्वारा मूल कंडिका के द्वारा वेद के द्वारा उचते का अर्थ निकलेगा इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की रई प्राणयो हो संवत्सरादि द्वारा प्रजा इत्याह ते रई प्राणात्मक जो मिथुन है यह प्रजा का श्रष्टा है रई प्राण में प्रजा सृष्टित्व तो है प्रजा का कारणत्व तो है कैसे तो कहते सीधे सीधे रई यानि अन्न और प्राण यानि अत्ता यह प्रजा के सृष्टा नहीं बनते संवत्सरादि द्वारा तो मिथुन से संवत्सरादि का निर्माण होता है और संवत्सरादि काल द्वारा होता है प्रजापति की अपेक्षित प्रजा का निर्माण इस अभिप्राय से कहा कि रई प्राणयोग संवत्सरादि द्वारा प्रजा सृष्टित्व आह उचत अब नवम कंडिका का उच्चारण कर लें संवत्सरो वे ही तस्यायने दक्षिणं तैयने दक्षिण ते ह वै तदिष्टापूर्तेतुपा ते चांद्रमसमें लोकमं ते पुनरावर्त तस्मात प्रजाका दक्षिण प्रतिप्य वै रई य तो संवत्सरो वे प्रजापति ही तो समवसर है प्रजापति का कार्य जो मिथुन उस मिथुन का कार्य समवसर है इसलिए यहां पर पूर्व में अष्टम कंडिकातक के ग्रंथ से प्रतिपादित जो प्रजापति का प्रथम कार्य है मिथुन उसके परामर्शक तत्शब्द का अध्यय करना और आ, तत्सवत्सर ऐसा लगाना तो तत यानी मिथुनम सर्व वाक्यम सावधारण भगवती के अनुसार एव कार्य आएगा वह तत के साथ जुड़ेगा तो संवत्सर संवस्चर तदेव ऐसा अन्वय करना जो समवसर रूप काल है वह तदेव यानी मिथुनम एव वा एक वाक्य बनेगा तो समवसरात्मक जो काल है यह मिथुन ही है तो जैसे घड़ा मिट्टी ही है अंगूठी सोना ही है वस्त्र तंतु ही है ऐसे श्रुति कह रही है कि संवत्सरस्तव ये जो समवसरात्मक काल है वह मिथुन ही है क्यों तो मिथुन निर्वर्तवात ऐसा लगाना ये समवसर रूप काल मिथुन से निष्पन्न होता है इसलिए मिथुन से निर्वर्त है निर्वर्त यानी उत्पाद्य मिथुन से ही उत्पन्न हुआ है मिथुन का कार्य होने से मिथुन है हम्म हाँ ये दूसरा वाक्य बनेगा पहला वाक्य बनेगा संवत्सर तदेव तो संवत्सर मिथुन ही है और मिथुन यानी चंद्रमा आदित्य रई चंद्रमा है प्राण आदित्य है तो मिथुन शब्द से रई प्राण कहो या चंद्रमा आदित्य कहो तदात्मक ही यह संवत्सर है ऐसा समझना क्यों तो कहते हैं उस चंद्रमा तथा आदित्य रूप मिथुन से निष्पन्न होने के कारण कार्य कारण का अभेद होता है तो संवत्सर सीधा सीधा प्रजापति का कार्य नहीं है अपितु चंद्रमा तथा आदित्य से निर्वर्त्य है याने संवत्सरात्मक काल चंद्रमा और आदित्य का कार्य है इसलिए चंद्रमा आदित्य का कार्य रूप संवत्सर को चंद्रमा और आदित्य रूप कहा जा रहा है मिट्टी के कार्य घड़े को मिट्टी रूप कहा जाता है सोने के कार्य अंगूठी को सोना रूप कहा जाता है ऐसे चंद्र आदित्य रूप मिथुन के कार्य संवत्सर को कहा जा रहा है कि यह चंद्रमा तथा आदित्य रूप मिथुनात्मक ही है तो संवत्सर एक वाक्य बना और इस ये, ये प्रतिज्ञा वाक्य है इसमें संवत्सर पक्ष है और मिथुनात्मकत्व साध्य है जैसे परोतो वन्यमान यह प्रतिज्ञा की जाती है ऐसे यहां पर प्रतिज्ञा की जा रही है कि संवत्सर मिथुनात्मक है यह प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु होगा मिथुन निर्वर्तियत्वात ये जैसे धुमात ये हेतु होता है ऐसे यहां पर मिथुन निर्वर्तियत्वात मिथुन निर्वर्तित्व का अर्थ है मिथुन का कार्य होने से संवत्सर मिथुन है अब और ये मिथुन स्वयं भी सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है ये अभी कहा था ना पंचम कंडिका से लेकर के अष्टम कंडिका तक का ग्रंथ प्रजापति के प्रथम कार्य मिथुन में सर्वात्मकत्व होने से मिथुन प्रजापति रूप है ये बताने के लिए तो था तो मिथुन प्रजापति का कार्य होने से प्रजापति रूप है ये कहा और इस प्रजापति रूप मिथुनात्मक आ, मिथुनात्मक प्रजापति का कार्य संवत्सर होने से संवत्सर भी परंपरा प्रजापति रूप है इसे कहने के लिए ये वाक्य है कि संवत्सरो वही प्रजापति और वह का अन्वय प्रजापति के साथ करना तो संवत्सर प्रजापति वही वह अवधारण अर्थ में है यानी प्रजापति रेव तो ये संवत्सर प्रजापति ही है संवत्सरात्मक काल प्रजापति है क्यों तो प्रजापति रूप मिथुन से निर्वर्त होने से वो प्रजापति रूप है ये परंपरा शरीर को पंचभूत कहा जाता है तो सीधे सीधे स्थूल पंचभूतों का भूतों से तो नहीं बनता है ना पंच, स्थूल पंचभूतों का जो सूक्ष्म अंश है उनसे जिसे कहा जाता है भूत सूक्ष्म वह स्थूल भूतों का ही कार्य है और उसका कार्य ये स्थूल शरीर है यानी कि जहां कहें कि थोड़ी मिट्टी थोड़ा पानी थोड़ी हवा थोड़ा अग्नि और आकाश ले लो और शरीर बना लो इसके लिए तो ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय के प्रथम अधिकरण में ये कहा न कि पूर्व पक्षी ने यहां से स्थूल शरीर का उपादान कारण स्थूल भूतों को ले जाने की जरूरत क्या है जब वहीं पर उपलब्ध है भूत तो सब जगह उपलब्ध है तो स्वर्ग आदि में जाते समय ये भूतों को ले जाने की स्वर्गा देवता शरीर के स्वर्गास्थ देवता शरीर के कारण भूत, भूत भूतों को ले जाने की क्या जरूरत है तो सिद्धांतियों ने कहा कि भूत सर्वत्र उपलब्ध होने पर भी जो बीज हैं देवता शरीरादि के वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं है इसलिए वे सब जगह उपलब्ध जो भूत है उनको नहीं माना जाएगा सब शरीरों का कार्य एक कारण सब जगह उपलब्ध जो स्थूल स्थूल स्थूलभूत सब शरीरों के कारण नहीं है लेकिन उन्हीं स्थूल भूतों का जो कार्य विशेष है जिसे कहा जाता है भूत सूक्ष्म वह सूक्ष्म शरीर के तरह तत्व है वह हर एक जीव के साथ एक एक है जैसे प्रत्येक वेष्टि जीव की उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर तत्व के रूप में सत्रह तत्वों के समूह के रूप में हमेशा जीव के साथ रहता है जीव जहां भी एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है तो वहां ये सारे सूक्ष्म शरीर अंत पाती तत्वों को ले जाता है ऐसे भूत सूक्ष्मों को भी साथ में ले जाता वो है वो तत्व है हरेक जीव के साथ एक एक जुड़ा हुआ रहता है वह भी सर्वत्र उपलब्ध नहीं है ये वहां पर कहा गया है साधन अध्याय में और वही शरीर बनता है सबके सब शरीर नहीं बनता है सभी भूत को कहीं का भी कुछ थोड़ा उठाने से पृथ्वी का अंश मिट्टी आदि वो शरीर निर्माण करना चाहेंगे तो नहीं हो सकेगा वो भूत सूक्ष्म चाहिए तो ऐसे ये जो आ, चंद्रमा और आदित्य रूप जो मिथुन है इस ये प्रजापति का ही कार्य है इसलिए प्रजापति रूप है और उसी से यह संवत्सरात्मक रूप का, आ, काल उत्पन्न होगा सीधे सीधे प्रजापति से उत्पन्न नहीं होता तो और ये मिथुन स्वयं भी प्रजापति का कार्य होने से और सर्वात्मक होने से प्रजापति रूप है उसके माध्यम से संवत्सर को भी प्रजापति रूप कहा गया कि संवत्सरस प्रजापति रेव ये प्रथम वाक्य ये बताएगा मिथुन साक्षात कारण है प्रजापति परंपराया कारण है इसलिए संवत्सर में अपने साक्षात्कार मिथुन रूपता सीधी है रूप होने से और प्रजापति रूपता है वो तो परंपराया प्रजापति रूपता को बताने के लिए ये वाक्य है कि संवत्सर प्रजापति ही है कैसे संवत्सर प्रजापति रूप हैं तो कहा प्रजापति का कार्य जो मिथुन और उस मिथुन से निर्वर्ते हैं तिथि अहोरात्र तिथियों का निर्वाहक हैं मिथुन अंतपाति चंद्रमा और अहो अहोरात्र का निर्वाहक हैं मिथुन अंतपाति प्राण शब्दित आदित्य तो मिथुन का जो एक अंश है चंद्रमा वह तिथियों का निष्पादक है तो दूसरा अंश जो आदित्य है वह अहोरात्र का निर्वाहक है और तिथि अहोरात्रात्मक ही तो संवत्सर है तिथि अहोरात्रों के समुदाय का ही नाम है संवत्सर एक सम तो वर्षात्मक जो काल है उसमें से तिथियों को निकाल ले अहो अहोरात्र को निकाल ले यदि तो जैसे वस्त्र में से तंतुओं को निकाल ले तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी ना तंतु ही जो विशेष रूप से आपस में संयुक्त होते हैं तो वस्त्र कहलाते हैं ऐसे ये तिथि और अहोरात्र का समूह ही संवत्सर है और वो जो संवत्सर का अवयव तिथि अहोरात्र है इसका निर्वाहक है मिथुन चंद्रमा आदित्य इसलिए तिथि अहोरात्र सभी के सभी इस मिथुन से निष्पन्न हुए तो तद समूह रूप संवत्सर भी माना गया मिथुन से निष्पन्न हुआ इस प्रकार मिथुन निष्पन्नत्व संवत्सर में है तो केवल तिथि अहो अहोरात्र निर्वर्तकत्व मिथुन में होने मात्र से मिथुन समवसरात्मक है ऐसी बात नहीं एक हेतु तो ये है ही है और भी एक हेतु बताया जा रहा है। समवसरात्मक काल के अवयो तिथि अहो अहोरात्र का निर्वाहक मिथुन होने से संवत्सर मिथुनात्मक है और मिथुन द्वारा प्रजापति रूप है ये तो एक प्रकार ही है लेकिन केवल यही एक प्रकार है ऐसा नहीं संवत्सर में मिथुन रूपता का एक हेतु और भी बताया जा रहा है कि तस् आयने दक्षिणंच उत्तरंच तस्य परंपरा प्रजापति रूप जो संवत्सर है उस संवत्सर को तस्य तस्वनाम से लेना संवत्सरात्मक प्रजापति को तो उस संवत्सरात्मक प्रजापति के दो आयन है आयने ये द्विवचन है इसलिए दो अयन है यानी मार्ग है वो कौन है वो है दक्षिण और उत्तर, दक्षिणायन उत्तरायन ये समस्त संवत्सरात्मक प्रजापति के दो मार्ग कहो या दो अवयव कहो ये हैं ज्येष्ठ से लेकर के कार्तिक तक दक्षिणायन और मार्ग से लेकर के वैशाख तक उत्तरायन कहलाता है ये ओ है छ छ मास तो आयने आये तस्ने यानी द्वे अयने दक्षिणायन उत्तरायण ऐसे संवत्सरात्मक प्रजापति के दो अयन हैं। और आगे ये कहते हैं कि तत तत् तत शब्द तब्द तथम में तद ये इत्यादि में तो त्रने तत्थु यह सर्वनाम परामर्शक है वर्णाश्रम अभिमानी का ब्राह्मणादि वर्णाभिमानी तथा आश्रम अभिमानी जो प्रजा है वर्तमान में उसका परामर्शक है शब्द, यानी तेषु ब्राह्मणादिशु ब्रह्मचार्यादिशु ऐसा लेना ये तद इष्टापूर्ते कृतम उपासते इसमें तत्का अन्वय करना उपासते के साथ तो ये तद उपासते। तो जो ब्राह्मणादि वर्णाश्रम अभिमानी हैं, उनमें से ये ब्राह्मणादिशु शब्द है सप्तम अंतस है, ओ तहसील प्रत्यय करने के बाद जो तत्व बनता है उसका परामर्श और सप्तमी है निर्धारण अर्थ में इसलिए अर्थ निकलेगा वर्णाश्रम अभिमानी शास्त्राधिकारी कर्म के शास्त्र प्रतिपादित साधन जो कर्म रूप साधन है उसके अधिकारी उन अधिकारियों में शास्त्र प्रतिपादित साधनों के अधिकारियों में से ये जो तत्कृतम तो अपना कर्तव्य समझ के अनुष्ठान करते हैं तत्व यानी उसका उसका यानी किसका तो शास्त्र प्रतिपादित जो इष्ट पूर्त और दत्त तीन प्रकार का कर्म है इस तीन प्रकार के कर्मों का सर्व वाक्यम सावधारण भवती के अनुसार एवकार का अध्याय करके इन्हीं का केवल और एवकार व्यावर्त्य होगा जो निषिद्ध कर्म है उनका केवल इष्ट पूर्त और दत्त इन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उपासते कार्य है अनुतिष्ठती और ये जो कृतम इति इसमें इति शब्द है इसका अन्वय इष्टापूर्ति के साथ है कृतम इति उपासते यहां पर इति शब्द है न इसको जोड़ दीजिए इष्टापूर् के साथ तो इष्टापूर्त इति ये हो जाएगा और वह इति शब्द आदि अर्थ में है इसलिए इष्टापूर्त इति का अर्थ निकलेगा इष्ट पूर्तादि तो इष्ट इष्टापूर्तादि का मतलब वहां आदि शब्द से ग्राह्य होगा दत्त शास्त्र विहित जो कर्म है उसके तीन प्रकार है इष्ट पूर्त और दत्त ये विहित जो धर्म है वो तीन प्रकार का है और इन तीन प्रकार का प्रकारों में विभक्त जो धर्म है केवल उसी का ही अनुष्ठान करते हैं निषिद्ध कर्म का भी अनुष्ठान नहीं करते और उपासना का भी अनुष्ठान नहीं करते तो ये वार उपासना का भी व्यावर्तक है केवल कर्मी का परामर्शक है तो इष्ट पूर्त दत्त नाम विभागों में विभक्त शास्त्र विहित तो कर्म मात्र करते हैं उपासना नहीं करते उनको यहां पर कहा गया ये तद ये इष्टापूर्त कृतम तद उपास तो ब्राह्मणादि शास्त्राधिकारी मनुष्यों में से जो मनुष्य केवल पूर्त दत्त कर्म का ही अनुष्ठान करते हैं पाप कर्म तथा शास्त्र उपासना का अनुष्ठान नहीं करते ते तो ये शब्द से जो ग्राह्य थे केवल कर्मी उन केवल कर्मी का परामर्शक हो जाएगा यह नित्य संबंध होने से ते शब्द भी ते चांद्रमसम एवं लोकम अभिजयते तो वे चांद्रमस लोक को ही प्राप्त करता है। लोकम का विशेषण है चांद्रमसम तो चांद्रमसम एवं लोकम अभिजयंते अभिजयंते का अर्थ है प्राप्त प्राप्त करते हैं किसको तो लोक को लोक का अर्थ है फल और कौन सा फल तो चांद्रमसम चांद्रमसम का अर्थ है स्वर्ग में होने वाला स्वर्गीय सुख जो केवल कर्म का फल है उसे यहां पर चांद्रमसम लोक शब्द से कहा गया तो चांद्रमसम एवलोकम अभिजयंत का अर्थ है केवल कर्मी को प्राप्त होने वाला जो अनित्य स्वर्ग आदि सुख है वही प्राप्त होता है वे ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे और ब्रह्मलोक में जाकर के क्रम मुक्ति को नहीं पाएंगे केवल कर्मी स्वर्ग तक जाएंगे और इसलिए फिर जब तक वहाँ पर निवास करने का हेतु पुण्य कर्म का फलोपभोग करके क्षय नहीं होता तब तक रहते हैं और जैसे ही वह पुण्यकर्म फलोप से क्षीण हो जाता है तो फिर क्षीणे पुण्य मरते लोकम विषंति के अनुसार पुनरावृत्ति उनकी होती है उसे यहाँ कह रहे हैं कि त तो एव तुनरावर्त तो वे ही तो एव एव कार व्यावर्तक है क्रम मुक्ति का साधन भूत उपासना तथा कर्म का अनुष्ठान करके उपासना समुचित कर्म का अनुष्ठान करके ब्रह्मलोक जो गए हैं उनका व्यावर्तक है एवकार वे लौटेंगे नहीं इस कल्प में हाँ। और एवकार कह रहा केवल कर्मी उपासक नहीं ते एव यानी केवल कर्मीण एव पुनरावर्तन ते उनकी पुनरावृत्ति होती है शास्त्र शास्त्रिहित तो इष्टपूर्त दत्त रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग में जाने के बाद भी कल्पांत तक वहाँ नहीं रहा जा सकता कल्प के बीच में ही कई बार आना जाना स्वर्ग से हो जाता है इसलिए तो तुनरावर्तन्ते तो इस प्रकार कहते हैं जिस कारण से ये जो शास्त्र प्रतिपादित साधन के अधिकारियों में से केवल कर्म का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी है मनुष्य उनको यहां पर ऋषि शब्द से कहा जा रहा है वे ऋषि है का मतलब द्रष्टा है वेद प्रतिपादित पुण्यकर्म का जो अदृष्ट फल है स्वर्ग उसके द्रष्टा है का मतलब उस पर दृष्टि रखने वाले हैं। उसी पर दृष्टि रख करके केवल इष्ट पूर्त दत्त कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूर्व पूर्वकल्पीय केवल कर्माधिकारी भी जिस कारण से ऋषि बन करके यानी केवल कर्म का फल स्वर्ग दृष्टा बन करके अपने प्राप्य के रूप में स्वर्ग ही हमें प्राप्तव्य है ऐसा निश्चय करके जिन्होंने अपने द्वारा किए हुए इष्टपूर्त दत्त कर्म से क्या किया कि स्वर्ग का ही निर्माण किया जीव को भी प्रजापति कहा है ना बृहदारण्य में और वह यदि कर्म न करें स्वर्गा की प्राप्ति के लिए यदि कर्ता जीव कर्म न करें तो ईश्वर का सामर्थ्य है नहीं कि वह स्वर्गादि संसार का निर्माण करें पूर्व पूर्वकल्पीय जीवों के द्वारा अनुष्ठित कर्म का उन्हें फलोपभोग कराने के लिए ही ईश्वर उत्तर उत्तर कल्पीय सृष्टि का निर्माण करते हैं ना यदि पूर्व पूर्वकल्पीय जीवों ने कर्म न किया होता तो ईश्वर बिना कर्म के सृष्टि नहीं बना सकते थे विषम सृष्टि हां थे थे। हां तो बनाते नहीं थे थे। हां नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे किस चीज के लिए जब रहने वाला कोई नहीं है तो मकान कौन बनाएगा क्यों बनाएगा हाँ तो, तो, तो, तो, तो भोक्ता के भोग के लिए बनाया जाता है ये संसार इसलिए पूर्वकल्पीय जीव ही कर्मों का अनुष्ठान करके एक प्रकार से ये जो अन्न रूप प्रजापति है रई चंद्रमा और चंद्रमा संबंधी होने के कारण स्वर्ग लोग भी चंद्रमा कहलाता है अन्न कहलाता है भोग्य होने से इसका निर्माण करता है कौन जीव ही तो तस्मात् शब्द का अर्थ निकालने के लिए यदोर यद नित्य संबंध के अनुसार शब्द का अध्याय करिए पंच में अंत यस्मात् तो जिस कारण से पूर्व पूर्वकल्पीय केवल कर्मी रूप जीवों ने अपने द्वारा अनुष्ठित इष्ट पूर्त दत्त रूप कर्म से इस कल्प में उनका फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग का निर्माण किया वही इष्टपूर्त दत्त कर्म के निर्वर्तक बनकर के स्वर्ग के भी एक प्रकार से निष्पादक हुए निमित्त बन गया तस्मात तो, तस्मा तो, यानी उसी कारण से येते ते रिशयो, याने स्वर्ग को अपना प्राप्य समझने वाले स्वर्ग पर दृष्टि रखने वाले स्वर्ग के दृष्टा स्वर्ग ही हमारा प्राप्तव्य है इस रूप से स्वर्ग को देखने वाले प्रजा जो हो प्रजा काम है यानी प्रजाथी है प्रजा से उपलक्षित भोग को चाहने वाले हैं वे दक्षिणम प्रतिबद्यंते तो दक्षिण यानी दक्षिणायन मार्ग से प्राप्तव्य स्वर्ग यहाँ दक्षिण शब्द से लक्षणा से लेना दक्षिण शब्द तो है दक्षिणायन मार्ग का परामर्शक वाच्यार्थ तो उसका तो दक्षिणायन मार्ग निकलेगा और लक्षार्थ तो निकलेगा उससे प्राप्य स्वर्ग तो जो यह प्रजा काम ऋषि है यानी केवल कर्मी है वे स्वर्गम प्रतिपद्यन्ते स्वर्ग को प्राप्त करते हैं उसी कारण से क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वर्ग प्रापक केवल इष्टपूर्त दत्त कर्म का ही उन्होंने अनुष्ठान किया है वो तो स्वर्ग कौन है ये जो कहते हैं यह पितृयान है जो पित्रयान है ना यानी पित्रियान से उपलक्षित तो स्वर्ग है चंद्रमा है वही तो एस हवई रई वही यह मिथुन पाति रई है मिथुन अंतपाति रई याने चंद्रमा ये स्वर्ग ही है तो यह पित्रियाण यानि स्वर्ग एस हव रई यानी यही अन्न है भोग्य होने से मिथुन तपाती और उसकी प्राप्ति होती है केवल कर्मी को और आगे बताया जाएगा उत्तरायण मार्ग से प्राप्त व्य है अत्रि भाव रूप समिप्राण उसकी प्राप्ति होगी उपासना सहित कर्म या केवल उपासना से अब भाष्य हैं तदेव कालह इत्यादि तो तदेव कालह संवत्सरो वही प्रजापति काल संवत्सर काल तदेव ऐसा एक वाक्य बनाना पहले मूल में जो संवत्सर शुरू में पद है ना मूल कंडिका में तो शुरू में क्या है संवत्सरो वही प्रजापति उस संवत्सर को बताया कि संवत्सर है काल तो संवत्सर रूप जो काल है वह तदेव भाष्य में शुरू में तदेव शब्द है ना वही मिथुन के परामर्शक तत्शब्द का और सर्व वाक्यम सावधारण भवती से एवकार का अध्यार करके तदेव शब्द का प्रयोग करते भाष्यकर भगवान कि जो समवसरात्मक काल है वह मिथुन ही है तदेव में तत्शब्द मिथुन का परामर्शक है इसलिए समवसरह काल तदेव यानी मिथुनम एव और फिर ये जो मिथुन रूप क्यों है तो कहते हैं तन निर्वर्त्यवात तन निर्वर्त्यवात में तत् शब्द का अर्थ है मिथुन तो मिथुन निर्वर्त्य संवत्सर होने से तन निर्वर्त्यवात संवत्सर तो मिथुन से निर्वर्तिय संवत्सर होने के कारण यह संवत्सर रूप काल मिथुन ही है ऐसा अनुय होगा टीकाकार थोड़ा तन निर्वर्तवात इत्यादि का अवतरण इसी प्रकार का लिख रहे हैं कि तदेव यानी मिथुनम एव संवत्सर काल तो संवत्सर रूप जो काल है वह अपने कारण मिथुनात्मक ही है और सच प्रजापति ही और स यानी वह मिथुनात्मक काल पहले मिथुनात्मक बना और मिथुनात्मक बन करके मिथुनात्मक समवसर प्रजापति रूप है क्यों कहते प्रजापत्यात्मक मिथुन निर्वर्तवात तो प्रजापति रूप जो मिथुन है उससे निर्वर्त्य है कौन संवत्मक काल इसलिए उसे परंपरा या प्रजापति भी कहा जाता है। साक्षात तो मिथुनात्मक है इस अभिप्राय से तन निर्वर्त्यवाद ये लिखा है कि तदेव यानी मिथुनम एव संवर काल और फिर इस समवसरात्मक काल को कहा कि परंपरा प्रजापति वही प्रजापति रूप भी है समवसरात्मक काल कैसे तो कहा तन निर्वर्तित्व संवत्सरस्य तो मिथुनात्मक प्रजापति रूप जो मिथुन और उस मिथुन से निर्वर्तय समवसरात्मक काल होने से उसे प्रजापति रूप भी कहा जा सकता ऐसे मिथुन निर्वर्त होने से मिथुन रूप है और वो मिथुन स्वयं भी प्रजापति का कार्य होने से परंपरा प्रजापति रूप भी मिथुन का कार्य संवत्सर हुआ अब चंद्रादित्य निर्वर्त्य अहो अहोरात्रुदाय इत्यादि का अवतरण है टीका में कि तद उपादय तत्वत्सर में प्रजापति रूप मिथुन निर्वर्तत्व तद उपादी में शब्द से ग्रहण करना है मिथुन निर्वर्तत्व जो हेतु बताया था न तन निर्वर्तवात्मे तन निर्वर्तत्व रूप हेतु को शब्द बता रहा है उसका उपादन भाष्यकार भगवान करते हैं चंद्र आदित्य इत्यादि से तो भाष्य में है चंद्रादित्य निर्वर्तिय निर्वर्तिय तिथि तिथ्य अहोरात्रुदायो ही संवत्सर कहते संवत्सर क्या चीज है तो संवत्सर है एक समुदाय संवत्सर रूप काल किसका समुदाय तो तिथि दिन और रात का तिथि दिन रात का समूह ही तिथियों का समूह और दिन रात का समूह ही संवत्सर है और वे जो तिथि है वे है चंद्र चंद्र चंद्रनिवर्त्य का अन्वय करना तिथि के साथ और आदित्य निर्वर्त्य है अहोरात्र तो चंद्र निर्वर्त्य तिथि समूह रूप और आदित्य निवर्तिय अहोरात्रूह रूप यह संवत्सरात्मक काल है इसलिए क्या होगा कि मिथुनात्मक हो जाएगा ये आगे कहते हैं कि तद अनन्यत्वात् रई प्राण मिथुनात्मक इति उच तो संवत्सर रही प्राण मिथुनात्मक एवं उचते ये प्रतिज्ञा कि संवत्सर रूप जो काल है तदेव का व्याख्यान है तदेव काल संवत्सर का तो तदेव काल हुआ संवत्मक काल संवत्मक काल जो है वह तदेव है का मतलब मिथुन ही है तत्शब्द से ग्राह्य मिथुन है ना वो मिथुन कौन सा रही प्राण का इसलिए लिखा कि रई प्राण मिथुनात्मक एवं कौन तो संवत्सर कौन सा संवत्सर चंद्र निर्वर्तिय तिथि समूह रूप संवत्सर और आदित्य निर्वर्त अहोरात्र समुदाय रूप जो संवत्सर है वह रई प्राण मिथुनात्मक ही है अब रई प्राण निर्वर्त्य अहोरात्र समुदाय रूप होने मात्र से क्यों उसमें मिथुनात्मकता बताई जा रही है कार्य कारण का अभेद होने से इस दृष्टि से लिखते तद अनन्यवाद इस तद अन्यवाद का अवतरण भी है टीका में उससे पहले ये चंद्र आदित्य निर्वर्ती अहो अहोरात्र समुदाय में चंद्र निर्वर्तिय आदित्य निर्वर्तय इनका विभाग दिखाते हैं कि चंद्र निवर्तिय तिथय चंद्र निर्वर्तिया आदित्य निर्वर्तिय निर्वर्तिया इति विभाग ये दो है यानी चंद्र से निर्वर्तिय तिथिया है आदित्य से निर्वर्तिय दिन रात है ऐसा विभाग समझना अब तद अन्यवाद का अवतरण है कि कालस्य तदात्मकता इति तर्तवि काल तो तदात्मकताशंक्य कार्यकाररभेदा तदन्यवाद ते तत्शब्द मिथुन तो प्राण रूप मिथुन से सेवर्त ये काल होने पर भी उसमें तदात्मकता यानी मिथुन रूपता कथम मिथुन रूपता कैसे सिद्ध होगी कार्य कारण भाव सिद्ध हो जाएगा मिथुन को समवसरात्मक काल का आप कारण मान लो लेकिन मिथुन रूप ही है समवसर ये कैसे कहते हो इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए तद अनन्यवाद पद है और वो जिस अभिप्राय से प्रयोग किया है वो अभिप्राय बताया कि कार्य कारण यो रेदात्म कार्य कारण का अभेद होता है कार्य अपने कारण से अलग नहीं हुआ करता ऐसे संवत्सरूप जो कारण है कार्य है वह अपने कारण मिथुन से अनन्य होने से अभिन्न होने से हो गया मिथुनात्मक ये कहा संवत्सर रई प्राण मिथुनात्मक एवं अब तस्य आयने इत्यादि का व्याख्यान भाष्य में आ रहा है तस्य से इत्यादि से इसका अवतरण है तत्क इत्यादि भाष्य में और इस अवतरण की अवतरण टीका है तस्यायन तो इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल